नेतृत्व में पूरी टीम भेज दी गई सुग्रीव कहता है वाल्मीकिजी महाराज कहते हैं कि दुनिया में जितने भी भूगोल के विद्वान हैं उनमें सुग्रीव नंबर एक है रामजी को आश्चर्य होता है भैया तुमको इतना ज्ञान कैसे हुआ बोले प्रभु मेरे बड़े भैया बाली की कृपा से बोले वो कैसे वो बाली भूगोल पढ़ाता था क्या बोले नहीं नहीं वो मुक्का लेकर के पीछे भागता था और मैं आगे आगे भागता था इस चक्कर में सारी दुनिया देख डाली ये यही कहा है सुग्रीव ने कहा कि मुझको भूगोल का ज्ञान हुआ है मेरे भाई की कृपा कि कैसे तो लगेगा माने उसने पढ़ाया होगा विद्वान बोले नहीं नहीं वो मारने के लिए दौड़ता था और मैं दुनिया में दौड़ दौड़ करके सात चक्कर लगाए पूरी दुनिया के मैंने लोका लोक पर्वत तक और सुखी न भय अभ ही की नाई इस ऋषिमुग पर्वत पर आकर के ठहर गया यहां कोई खतरा नहीं है क्योंकि यहां बाली आ नहीं सकता महाराज कहीं भी गया मुक्का लेकर के पीछे बाली खड़ा मिला मुझको मैं दौड़ता रहा मैं दौड़ता रहा दौड़ता रहा दौड़ता रहा हनुमान जी ने कहा कि यह जगह है जहां बाली नहीं आ पाएगा क्यों नहीं आ पाएगा बोले इसको मतंग ऋषि का साप लगा है फिर वो कथा अलग हट जाएगी सांप के कारण नहीं आएगा यहां बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की अंगद को नायक बनाया और कहते हैं सुग्रीव सुग्रीव कहते हैं आर्यावर्त पूर्व समुद्र तक जाना है पश्चिम समुद्र के बीच में हिमालय से विंध्याचल तक जाना है नर्मदा नदी को पार करना गोदावरी को देखना कृष्ण बेणी को महानदी को उत्कल दशारण अवंती विदर्भ बंग कलिंग आंद्र चोल केरल तक देखना है वो मलयिरी पर जाना अगस्त जी के दर्शन करना ताम्र ताम्रपर्णी नदी पर जाना महेंद्र पर्वत को देखना और समुद्र पार करके भी जाना पड़े तो जाना वहां लंका है वहां तक जाना दुर्धर्ष और सूर्यबान पर्वत को खोजना वैद्युत पर्वत को खोजना और यहां भी बात ना बने तो यमराज की संयमनीपुरी तक पहुंच जाना पर पता लगा के आना जब सब आगे बढ़ गए तो सुग्रीव ने पूरी भीड़ में से एक व्यक्ति को चुन लिया राम जी तो पहले से ही टकटकी लगा करके देख रहे थे सबको नायक बनाया जा रहा है सबको दायित्व सौंपा जा रहा है अभी तक मेरे हनुमान का नंबर नहीं आ रहा है और हनुमान जी महाराज शांत तो बैठे हुए हैं भीड़ में सुग्रीव ने इशारा करके हनुमान जी को पास में बुलाया और कंधे पर हाथ रख के कहा भैया अब तक तो बहुत बार तुमने मेरा काम किया है मेरे जीवन की रक्षा तुमने की है अब मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए सबसे बड़ा काम है और यह काम केवल और केवल तुम ही कर पाओगे बिना सीता का पता लगाए आना नहीं और हनुमान किसी और में दम नहीं है क्यों बोले गति बेग तेज लाघव हे महाकपे तुम में जो गति है तुम्हारा जो बेग है तुम्हारा जी जो तेजस्विता है वो तुम्हारे पिताजी माने वायुदेव के समान है तुम्हारी गति अबाध है तद यथा लभ्य सीता तत् तो चिंतय हे हनुमान जैसे भी सीता जी का पता लगे वो तुमको करना होगा हनुमान जी महाराज को रोमांच हो गया इतनी भीड़ में मेरे स्वामी ने मेरा चयन किया है इधर तो खुशफुसाहट होती थी तब तक राम ने हाथ पकड़ करके हनुमान जी को पास में बुला लिया और किसी को पता ना चले कान में कुछ ऐसी बातें कही जो केवल सीता जी जानती हैं और राम जी जानते हैं अब आज के बाद में तीसरा व्यक्ति और जान रहा है कौन हनुमान इतना अंतरंग व्यक्तित्व हो गया हनुमान जी महाराज का कि दुनिया को शेयर नहीं किया भगवान ने उन घटनाओं के बारे में केवल हनुमान सीता जी जानती हैं और राम जी जानते हैं और आज तीसरा व्यक्ति एक संत भी जान गया है कि देखो हमारे अंदर की ए जो एकांत की घटना है क्यों बताया बोले हनुमान जी पर भरोसा होगा यही वहां तक पहुंच पाएगा और कदाचित सीता जी को शंका हो गई तो यह जब इस घटना को बताएगा तो भरोसा हो जाएगा कि हनुमान जी राम जी के बहुत अंतरंग हैं ऐसा कहा जाता है गुप्त प्रेम सखी सदा दुरै अपने गुप्त प्रेम को गोपनीय ही रखना चाहिए किसी को कानो कान भनक न लग जाए हम लोग ये चंदन लगाते हैं ना तो ड्रामा करते हैं कि हम शंकर के भक्त हैं हम विष्णु के भक्त हैं ऐसे कपड़े ऐसी माला ऐसा फोटो ऐसे भजन ऐसा मंत्र नहीं नहीं तुम किसको प्रेम करते हो किसी को खबर ना लगे तुम शंकर को प्रेम करते हो कि हनुमान जी को प्रेम करते हो किसी को कानो कान खबर ना लगे तुम जानो और वो जाने और जो तमाशा करता फिरता है ना वो पागल आदमी है केवल ये सब दिखा करके लोगों की नजर में आना चाहता है कि मैं भक्त हूं मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं प्रेम माने कभी प्रकट होने की वस्तु नहीं महसूस करने की वस्तु है बखानने की वस्तु नहीं है भगवान से अनुराग हो गया तो घर वैसा कर लिया ये ऐसा कर लिया वो ऐसा कर लिया नहीं नहीं अ, अत्यंत गोपनीय हनुमान जी महाराज उसी कोटि के महापुरुष और प्रेमी हैं किसी को कानो कान खबर नहीं लग गुप्त प्रेम को सदा अत्यंत अत्यंत जैसे वो खुल गया तो उसकी महिमा गई कई बार लोग क्या सपना देख लेते हैं भगवान को सपने में किसी ढंग से अनुभव कर लेते हैं सवेरे बोलेंगे मैंने भगवान को ऐसे देखा था मैं भगवान ऐसा मेरा हो गया बस और अगले दिन आता है सपना फिर ढूंढते रहते हैं नहीं आता है अपने एकांतिक जीवन के अनुभवों को शेयर नहीं करना चाहिए भगवान ये कभी पसंद नहीं करते मेरी और तेरी बात किसी तीसरे को पता चले तुमको सौभाग्य से किसी की कृपा किसी का अनुग्रह मिल गया तो तुम तमाशा बनाओगे हनुमान जी महाराज को एकांत एक में बताया और फिर छुपा करके अपनी ददौत तत प्रीत स्वानामाकोपोभितम अपने नाम से अंकित मुद्रिका अंगूठी हनुमान जी महाराज को दे दी जब तुमको सीता जी से मिलन होगा ये मुद्रिका दिखा देना और ये घटना सुनाता हूं यह घटना बता देना कह देना हनुमान कि सीता तुम्हारे बिना राम एक पल भी चैन से जी नहीं पाते हैं राम न खाते हैं और न राम सोते हैं और हनुमान जी महाराज ने कहा कि राम जी जिस दिन के बाद सीता अलग हो ना राम सोए हैं और न राम ने भोजन किया है किससे कहें अपने मन की व्यथा अपने मन की पीड़ा किसको बताएं कहा कहूं यह जान न कोई सुंदरकांड में कहा है ना कहे घटी होई कहने से कुछ तो घटेगा कुछ बटेगा कुछ तो मन हल्का होगा लोग इसलिए कहना चाहते हैं कि मन हल्का हो जाए राम जी कहते हैं किससे कहूं लक्ष्मण छोटा है इसको बताऊं मेरे दिल की पीड़ा कोई नहीं जान पाता इस बात को हनुमान जी महाराज को रोमांच हो गया आज प्रभु ने मेरा वर्ण कर लिया है इतनी भीड़ में से एक का चुनाव हुआ है माने में धन्य हो गया आज मेरे माता पिता धन्य हो गए <laughs> बिचारे भूखे प्यासे बानर वो एक महीने में सब तरफ के लोग लौट आए उत्तर वाले आ गए पूर्व वाले आ गए पश्चिम वाले आ गए और ये दक्षिण वाले भटक रहे जंगल जंगल जंगल जंगल जंगल विंध्याचल पार करके गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए बड़े परेशान हो गए सीता जी का तो पता लगा नहीं ऐसे जंगल में है जहां खाने को फल नहीं और पीने को जल नहीं शरीर जर्जर जर हो रहे हैं अदृष्ट पंथ है संभावनाएं कोई नहीं है अब ऐसे में लगता है कि अब तो प्राणांत ही होगा कुछ होगा नहीं किसी ने कहा गम की अंधेरी रात में मन को न मायूस कर कभी कभी विपत्तियां बहुत लंबी खिंच जाती हैं बुरा टाइम उसका अंति नहीं दिखाई देता है सारे साधन सारी पूजा सब जप और तप लगता है कोई असर नहीं दिखा रहा है कभी कभी अश्रद्धा भी हो जाती है कि नहीं इसमें कोई दम नहीं है तो गम की अंधेरी रात में मन को न मायूस कर सुबह तो आएगी जरूर सुबह का इंतजार तो कर ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा रात रहेगी सुबह नहीं होगा ऐसा दुनिया में एक भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसके जीवन में संकट नहीं आए हो बुरा समय ना आया हो और ऐसा एक भी व्यक्ति जीवन में नहीं होगा कि केवल दुखी ही दुख भोगता रहा हो सुख नहीं आया हो कम और ज्यादा की बातें एक अलग है हनुमान जी महाराज ने सांत्वना दी विश्वास दिलाया और पानी की खोज में एक गुफा के अंदर प्रविष्ट हुए तो वहां स्वयं प्रभा नाम की एक तपस्विनी थी उसने जल पिलाया अपनी कथा सुनाई स्वयं प्रभा माने स्वयं व अपनी ही प्रभा के द्वारा जो प्रकाशित हो अपनी तपस्या के द्वारा जो प्रकाशित हो रही है अपनी आत्मकथा सुनाई साधना का कारण बताया इस जंगल में क्यों हूं यह बताया और उसने जल पिलाया विश्वास दिलाया कि तुमको सीता का पता लग जाएगा प्रयत्न करते रहना घबराना नहीं नेत्र बंद करके करने को कहा और योग बल से इन सब बानरों को समुद्र के किनारे पहुंचा दिया अभी समुद्र के किनारे पहुंच गए हैं देख रहे हैं कि पीछे तो भयंकर अरण्य है अनजाना रास्ता है आगे अथाह सागर है खारा उस पानी से प्यास नहीं बुझ सकती और पीछे खाने को कुछ है नहीं आदमी अपनी दिमाग भी दौड़ावे अपनी ताकत भी लगावे तो कहां लगाए सागर के आगे ताकत चलेगी रास्ता कोई है नहीं एक विपत्ति और आ गई एक संपाति नाम का बहुत विशाल गृद्ध राज पड़ा हुआ था उसने कहा आज सुरनमो दीना बहुत अच्छा हो गया आज देवताओं ने मुझे भोजन दे दिया अभी अनशन करके बैठेंगे रोज एक एक मरेगा और मेरा जीवन अब कट जाएगा एक एक खाता रहूंगा आराम से बानर और डर गए रास्ता कोई दिख नहीं रहा है मौत और ऊपर से आ गई यहां वाल्मीकि रामायण में एक छोटा सा प्रसंग और आ गया बीच में अंगद ने कहा कि मैं अब वहां नहीं जाऊंगा यही रहूंगा सुग्रीव तो बेईमान है सुग्रीव मुझसे दुश्मनी मानता है मैं जाऊंगा तो मर्ज आ, मार देगा मुझको एक ग्रुपिंग हो गई दो बट दो भाग में बट गया दल जामत जी समझाते कोई नहीं मानता हनुमान समझाते हैं कोई नहीं मानता तो हनुमान जी महाराज ने चातुर्य का आश्रय लिया और बोले अंगद तुमको सुग्रीव ने नायक बना करके भेजा है देख यदि हम लौट करके वहां गए तू कहता मारे जाएंगे तो सुन लेना यदि हमने सीताजी का अन्वेषण नहीं किया तो बचने यहां भी नहीं पावेंगे लक्ष्मण के बाण ऐसे हैं दुनिया की कोई गुफा सुरक्षित नहीं है उसको मारना होगा तो यहां भी मार देगा आकर के मैंने भय दिखा दिया मरना ही है तो कुछ करके मरो पड़े पड़े मरने से क्या फायदा है इसलिए उद्योग करो कुछ चरे बहती चरे बहती बेटा कुछ करो ऐसा हुआ तो अंगद जी को थोड़ा उत्साह आया और अब संपत, संपाति की विपत्ति आ गई तो अंगद जी महाराज भी बहुत चतुर हैं। उन्होंने लो, एक ये भाई हैं जो भगवान का काम करने वाले भगवान के भक्तों को खाने की बात कर रहे हैं और एक जटायु जी महाराज थे जिन्होंने भगवान की धर्मपत्नी माता सीता की सुरक्षा करने में अपने प्राणों की आहुति दे दी कितना अधम है पापी है संपाति ने जैसे ही जटायु का नाम सुना तो आंखों में आंसू आ गए और इशारा करके बुलाता है भैया यहां आओ मैं चल नहीं सकता मेरे भाई का तुमने नाम लिया है मेरे भाई को कैसे जानते हो अंगद ने पूरी कथा सुनाई तुम्हारा भैया जटायु भगवान की सेवा करते करते परम पद को प्राप्त हो गया संपति ने अपनी कथा सुनाई हम दोनों में बहुत प्रेम था एक बार हम इंद्र को पराजित करने की भावना से स्वर्गलोक गए दोनों के दोनों भाई इंद्र को पराजित भी कर दिया लौट रहे थे तो सूर्य की तीखी किरणों से मेरे भाई के पंख जलने लग गए संपाति कहते हैं मैं अपने भाई से बहुत प्रेम करता था मैंने अपने भाई को अपने पंखों की ओट में कर लिया मेरा भाई तो बच गया मेरे पंख जल गए संपाति जैसा बड़ा भाई भगवान करे सारी दुनिया में हर घर में हो जाए जो अपने छोटे भाई की सुरक्षा में अपने जीवन को दाप पे लगा दे वो कहता है कि मेरे भाई को दुख होने लगा वो सूर्य की किरणों से जलने लगा तो मैंने अपने पंखों की अपने पंखों की छाया में उसको छुपा लिया मेरे पंख जले तो मैं कहीं और गिरा और मेरा भाई कहीं और गिरा उसके बाद नहीं मिले एक चंद्रमा नाम के महात्मा ने कहा था तुमको पंख फिर आ जाएंगे परंतु तब आएंगे जब तुम भगवान राम के दूतों की सेवा करोगे मेरा मेरे पुत्र का नाम सुमुख है भैया एक दिन रावण यहीं से एक स्त्री का हरण करके ले जाता था मैंने देखा पर भैया मेरे पंख नहीं मैं क्या करता मैंने देखा है और मैं देख रहा हूं 400 योजन दूर यहां से समुद्र में लंका है और लंका में अशोक वाटिका में सीता जी बैठी है हनुमान जी ने सबने कहा कि तुम कैसे देख रहे हो बोले मैं देख सकता हूं तुम नहीं क्यों बोले गीध दृष्टि अपार सात तरह के लोग उड़ान भर सकते हैं पहले अन्न खाने वाले लोग कबूतर आदि नीचे की कक्षा में फिर फल खाने वाले कौवा आदि उनसे ऊपर फिर मांस खाने वाले चील आदि उनसे ऊपर फिर उससे ऊपर एक और कोटी है और पांचवी कोटि पर गीध है जो सबसे ऊंचा उड़ सकता है उससे ऊपर फिर हंस है और गरुड़ है बोले गीध की दृष्टि इतनी पहनी होती है चाहे कितना भी ऊंचा उड़ रहा होगा जमीन पर कहीं मांस पड़ा होगा तो वहीं से दृष्टि लेगा और पट नीचे आ जाए। इतना ऊंचा होने पर भी माने कभी कभी आदमी बहुत ऊंचाई पर चला जाएगा बड़ा ज्ञानी बड़ा विद्वान बड़ा महान हो जाएगा परंतु वासना की गंदगी का एक गड्ढा देखेगा तो ऊपर से नीचे गिर जाएगा कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए उस ऊंचाई का एहसास ना हो अपने स्वरूप का अपने व्यक्तित्व का एहसास न हो ऐसी ऊंचाई किस काम की है अपने स्वधर्म का अपने कुल का अपनी जाति का अपने परिवार का अपना एहसास ही ना हो अब यहां तक तो लग गया कि सीता जी हैं पर पता कैसे चले सागर पार करके कौन जाए एक झंझट खत्म नहीं होता दूसरा झंझट शुरू हो जाता है पंथ अदृष्ट है लक्ष्य कठिन है उत्साह भी दिखावे तो आदमी कैसे दिखावे बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की अब आपस में सब लोग संपाति ने कहा भैया मुझको उठाओ जरा सागर के किनारे ले जाओ लोगों ने कहा क्यों बोले मैं मेरे भाई का पिंड दान कर देता हूं पहले भी एक दिन यह प्रसंग आया कि केवट भगवान राम को पार कर रहा है और भगवान के चरण कमल को धोने से जो जल बचता है कहता है गंगा जल से तो बहुत तर्पण किया है परंतु आज अपने पितरों को आपकी साक्षात चरणों के जल से तर्पण करूंगा और कभी कभी आश्चर्य लगता है कि मनुष्य को क्या हो गया इस देश का एक नाविक अपने पितरों के प्रति बहुत श्रद्धा रखता था इस देश का एक मांस खाने वाला पक्षी अपने पितरों के तर्पण की बात श्राद्ध की बात बड़ी श्रद्धा के साथ में मन में रखता था इस मनुष्य को क्या हो गया है कभी कभी लगता है शिक्षा बहुत गड़बड़ है जो हमारी संस्कृति को हमारे संस्कारों को हमारी परंपराओं को हमारे हमारे, हमारे प्रतिष्ठा जिसके बल पर थी उन मान बिंदुओं को मिटाने पर तुली हुई है कैसी शिक्षा है थोड़ा पढ़ जाए तो बालक माता पिता को नहीं मानते श्राद्ध और तर्पण के बारे में लोगों ने कहा कि यह तो केवल खाने कमाने का धंधा चलो मान लेते हैं कि बेकार का धंधा है जिन माता पिता के द्वारा यह शरीर दिया गया है जिन पूर्वजों के कारण हमारी जाति और हमारा नाम हमको मिला है जिनका नाम ले लेकर के हम बड़े गौरव और गरिमा का अनुभव करते हैं उन पूर्वजों उन पितरों उन माता पिताओं को यदि हम वर्ष में एक बार